संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व देवता दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था दानव राज विप्रचित जरासंध और हिरण्य का शिपु शिष्पाल हुआ था संलाल्य और अनुह्लाद दृष्ट केतु हुआ था शिवीदैत्य द्रुम राजा के रूप में और वास्कल भगदत्त हुआ था काल नेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे वे श्रेष्ठ धनुर्धर उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम तेजस्वी थे उनके यहाँ महादेव यम काल और क्रोध के सम्मिल्त अंश से भयंकर अश्वस्थामा का जन्म हुआ वशिष्ठ ऋषि के साप और इंद्र की आज्ञा से आठों वसु राजर्षि सांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए उनमें सबसे छोटे भीष्म थे वे कौरवों के रक्षक वेदवेत्ता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था द्वापर युग के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 कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया पुलस्तवंश के राक्षसों ने दुर्योधन के सौ भाइयों के रूप में जन्म लिया था धित्राष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युजुष था वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलगक अलग था युधिष्ठि धर्म के भीमसेन वायु के अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव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 इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा जो नारायणावतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा न ना नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया जन्मेजय वही आपके दादा अभिमन्यु थे अग्नि के अंश से धृष्ट दुम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था विश्व देवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविध्य सुतसोम सुकीर्ति सतानिक और सुतसेन के रूप में पैदा हुए थे वसुदेव जी के पिता का नाम सुरसेन था उनके एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम प्रथा था सूरसेन ने अग्नि के समान प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतान पुत्र कुंतीभोज को दे दूँगा उनके यहाँ पहले प्रथा का ही जन्म हुआ इसलिए उन्होंने उसे कुंतीभोज को दे दिया जिस समय प्रथा छोटी थी अपने पिता कुंतीभोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती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 भगवान सूर्य का आवाहन किया सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भस्थापन किया जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक का उत्पन्न हुआ कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया अधीरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुषैण रखा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 व तर्क ने व के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह श्रेष्ठ योद्धा दुर्योधन का मंत्री सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश उत्पन्न हुआ था देवाधिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए महाबली बलदेव जी शेष के अंश से सनातन सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे इंद्र के आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से सोलह हजार स्त्रियाँ उत्पन्न हुई थी राजा भिष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहां यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था ये पांडवों की माता हुई मती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था इस प्रकार देवता असुर गंधर्व अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे